कर्ता करतायता भोगता भोजयिता नहम दृष्टावा दर्शयिता नहम तो सोहम स्वयं ज्योतिर निदृगात्मा मैं न करने वाला हूँ न कराने वाला हूँ न भोगने वाला हूँ न भुग भुगतवाने वाला हूँ और न देखने वाला हूँ न दिखाने वाला हूँ मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ चलत्युपाधो प्रतिबिंब लौलती स्विंबूतम भोक्तास्मि कर भोक्ता जिस प्रकार जलरूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिम्बभूत सूर्य में आरोप करते हैं उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ हाय मारा गया ऐसा कहा करते हैं जले पिवाप स्थले पिवापे लृढ़ पे सजात्मक हम विल तद धर्मये घट धर्मये नो यथा घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता कर्तृत्वोक्तृत्वता जड़ब्ध विमुक्त युद्धि न सन्ति वस्तुतरे ब्रह्मणि कवले कर्तापन भोक्तापन दुष्टता उन्मत्तता जड़ता बंधन और मोक्ष ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है संतो विकारा प्रकृते दशा दसधा शतधा सहस्रधा वापी किंगचिते स्तैर्ण घन क्वचिदंबरम स्पृशती प्रकृति में, में दसों सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हो उनसे मुझ असंगचेतन आत्मा का क्या संबंध है घ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता अव्यक्ता प्रतीत व्योम प्रक्षम सूक्ष्म ब्रह्मदमस्में अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूँ सर्वाधारम सर्वत्शम सर्वाकारगम सर्वशून्यम्यम श्रद्धम निश्चल निर्विकल ब्रह्मा दैत यदमस्मे जो सबका आधार सब वस्तुओं का प्रकाशक सर्वरूप सर्वव्यापी सबसे रहित नित्य शुद्ध निश्चल और निर्विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूँ यत्यस्ता से समाया विशेषम प्रत्यग्रूप प्रत्यगम्यम न आनंदम ब्रद्वैतम तेवाहस्मे जो समस्त मायिक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूँ निष्क्रियम विकारोस्में निष्कोस्मे निराकृति निर्विकलोस्मस्में निरालंबोस्म निर्दय मैं क्रियारहित, विकाररहित, कलारहित और निराकार हूँ तथा निर्विकल्प, नित्य, निरालंब और अद्वितीय हूँ सर्वात्मकोम सर्वात्मकोम सर्व तो हम केवल अखंड बोधो हम बोधोहम हम निरंतर हम। मैं सबका आत्मा सर्वरूप सबसे परे और अद्वितीय हूँ तथा केवल अखंड ज्ञानस्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूँ स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेशा कृपा श्री महिम प्रसादा प्राप्तामयम श्री गुर महात्मने नमो नमस्ते सुपुनर्मोस्तु हे गुरु आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो महास्वप्ने माया मायाकतजनजरा मृत्युगहरे भ्रम् क्लिश्यं बहुलतरतापैरनुदीन अहंकार व्याघ्र्यथित कृपया परमं स्वरम वितवान्मसी गुरु माया से प्रतीत होने वाले जन्म जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है नमस्त सदय कस्मय कस्मय चिन्मह यदि तद राजते गुरु राजते गुरराज ते हे गुरुराज आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्य स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है